जिज्ञासा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य स्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित उपनिषद यहाँ कहे हुए आत्मा के दर्शन का श्रवण आदि से क्या संबंध है समाधान प्रत्येक प्राणी एक ऐसा सुख चाहता है जो कभी भी नष्ट न हो अर्थात परमानंद चाहता है इससे दो बातें निर्धारित होती है पहली यह कि प्रत्येक प्राणी का मूल वही है तभी वहाँ जाना चाहता है और दूसरी हमारे जीवन का लक्ष्य वही है यह कैसे निर्धारित होता है जैसे आकाश में ढेला फेंको तो वह पृथ्वी की ओर ही आता है ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता इस विषय में विज्ञान कहता है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है इसलिए वह पृथ्वी की ओर ही जाता है पर शास्त्र कहता है ढेला पृथ्वी का अंश है इसलिए वह पृथ्वी से पृथक नहीं रह सकता पृथ्वी रूप होने के प्रयास करता है समुद्र से बादल बनकर जल चलता है और हिमालय में बूंद रूप में बरसता है फिर वह समुद्र की ओर ही क्यों जाता है इसलिए कि समुद्र ही उसका मूल है वही उसका लक्ष्य है अतः यह स्वाभाविक प्रयास है कि प्रत्येक प्राणी अपने मूल में अपने वास्तविक स्वरूप में पहुँचना चाहता है इसलिए मानव जीवन में जो मय का वास्तविक अर्थ या स्वरूप है और जो हम सबका मूल है वही दृष्टव्य अर्थात जानने योग्य है यहाँ दृष्टव्य पद से हमारे जीवन के उद्देश्य को बताया उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी तब कहा श्रवण मनन निधिध्यासन से उसका ज्ञान होगा साधन चतुष्टय संपन्न होकर श्रवण करना मनन करना निधिध्यासन करना यही साधन है जिज्ञासा तत्वमसी इस वाक्य से अद्वितीय ब्रह्म का बोध कैसे होता है समाधान यह सामवेद का महावाक्य है जो छोज्योपनिषद में आता है महावाक्य में एक शब्द जीव परक होता है और एक अपर ब्रह्म परक ईश्वर परक तत्वमसी में तत्पद का अर्थ है मायोपाधिक ब्रह्म ईश्वर और तवम पद का अर्थ है अंतकरणोपाधिक जीव उपाधि निरसन के द्वारा दोनों का एकत्व होता है ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अंतकरण अविद्या का निरसन होने के बाद एक ही शुद्ध चेतन तत्व बचेगा इसी प्रकार प्रज्ञानं ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म इन सभी महावाक्यों में बोध की यही पद्धति है प्रत्येक महावाक्य में इसी प्रक्रिया से जीव ब्रह्म की एकता बताई जाती है जिज्ञासा प्रक्रिया पूर्वक वेदांत श्रवण से क्या तात्पर्य है क्या इस प्रकार का श्रवण ही अनुभव पर्यवस होता है समाधान प्रक्रिया एक व्यवस्था है जिसमें पहले वेदांत सिद्धांत संबंधी सामान्य ज्ञान कराया जाता है वेदांत के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान करा दिया जाता है आत्मा क्या है अनात्मा क्या है अन्न मयादि कोश क्या है माया क्या है ये सब प्रक्रिया ग्रंथों द्वारा एक क्रम से बता दिए जाते हैं उपनिषदों में तो तत्व का ही निरूपण है उसको कहीं क्रम से कहा गया है तो कहीं अक्रम से भी इसलिए उसे समझने में समस्या हो सकती है जब प्रक्रिया से वेदांत की मूल बातें बुद्धि में बैठ जाती है तो उपनिषद श्रवण करके उन्हें समझने में आसानी होती है अन्यथा समझ में कभी भ्रम हो जाता है अनुभव के लिए तो श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा मात्र श्रवण से ही कार्य पूर्ण नहीं होता जिज्ञासा वेदांत ग्रंथों में माया शब्द का बहुत जोर दिया जाता है और वही यह भी कहा जाता है कि जो है ही नहीं वही माया है जब माया है ही नहीं तो उसको लेकर इतना विचार उसको छोड़ने का उपदेश कहाँ तक तर्कसंगत है समाधान हाँ भाई माया वास्तव में तो नहीं है पर न होते हुए भी आपके अंदर बैठ गई है तो उसे निकालना भी पड़ेगा भूत नहीं है पर आपके अंदर घुस गया है तो निकालना ही पड़ेगा बिना निकाले तो आपको चैन मिलेगा नहीं स्वप्न का कष्ट सत्य नहीं है पर उसको लेकर आप दुखी हो रहे हैं तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा एक व्यक्ति रस्सी में सर्प देख भयभीत हो रहा है सर्प न होने पर भी उसका भय दूर करने के लिए उसे उपदेश करना ही पड़ेगा कि जो तुम्हें सर्प दिखाई दे रहा है वह रस्सी है लेकिन जिसे रस्सी दिखाई दे रही है उसके लिए उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं इसी प्रकार जिसकी दृष्टि में माया है ही नहीं उसके लिए छोड़ने का उपदेश भी नहीं बनता और जब तक माया से समस्या हो रही है तब तक तो छोड़ने का उपदेश करना ही पड़ेगा चाहे वह झूठी